गीता श्रीमद्भगवद्दीता भाष्य अध्याय अठारा अतः परमार्थ परमादर्शिन अशेषकर्मसन्यासी संभवती अविद्याध्यात आत्म क्रियाकारक अज्ञा अधिष्ठादी क्रिया कर्तनी कारकाणि आत्म पश्यत अशेष अशेषकर्म संन्यास संभव तद एत उत्तर श्लोक दर्शयती इसलिए क्रियाकारक और फल आदि आत्मा में अविद्या से आरोपित होने के कारण परमार्थदर्शी आत्मा ज्ञानी ही संपूर्ण कर्मों का अशेषतः त्यागी हो सकता है कर्म करने वाले अधिष्ठान शरीर कर्ता क्रिया आदि कारणों को आत्मभाव से देखने वाला अज्ञानी संपूर्ण कर्मों का अशेषतः त्याग नहीं कर सकता यह बात अगले श्लोक से दिखलाते हैं पंचे मालि कारणाली निबोध मे सांख्ये कृतांते प्रोक्ताली सिद्धे सर्वकर्माण पंच इमानी वक्षमाणा हे महाबाहो कारणी निवर्तका निबोध मे मम इति हे महाबाहो इन आगे कहे जाने वाले पांच कारणों को अर्थात कर्म के साधनों को तू मुझसे जान उत्तरत्र चेत समाधान वस्तुवैषम्य प्रदर्शनार्थ्य कारण ज्ञातव्यतया स्तौति अगले उपदेश में अर्जुन के चित्त को लगाने के लिए और अधिष्ठादि के ज्ञान की कठिनता दिखाने के लिए उन पाँचों कारणों को जानने योग्य बतलाकर उनकी स्तुति करते हैं सांख्ये ज्ञातव्या पदार्थ संख्यायन्ते ये शास्त्रे कृतान्ते इति एव वेदात तशेषण इति कर्म उच्यते तरीसम यत्र इति यर्मात कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने इति आत्मज्ञाने संजाते सर्वकर्मावृत्ति दर्शयति जिस शास्त्र में जानने योग्य पदार्थों की संख्या गणना की जाए उसका नाम सांख्य अर्थात वेदांत है कृतांत भी उसी का विशेषण है कृत कर्म को कहते हैं जहां उसका अंत अर्थात जहां कर्मों की समाप्ति हो जाती है वह कृतांत है यानी कर्मों का अंत है यावानर्थ उत्पाने पार्थ ज्ञाने परिसम्य इत्यादि वचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होने पर समस्त कर्मों की निवृत्ति दिखाते हैं अतः तस्मिन आत्मज्ञाथे सांख्ये कृतांत वेदांत्य प्रोक्ता कथिता सिद्ध निष्पत्थम सर्वकर्मणाम इसलिए कहते हैं कि उस आत्मज्ञान कृतांत सांख्य में यानी वेदांत शास्त्र में समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए कहे हुए उन पांच कारणों को तू मुझसे सुन कानितानी उच्यते वे पांच कारण कौन से हैं सो बतलाते हैं अधिष्ठानम तथाकर्ता करणम च पृथक विविधाश्च पृथक चेषा दैव चैवा पंचम अधिष्ठान इच्छा देश सुख दुख जाना अभिव्यक् आश्रय अधिष्ठ शरीर तथा कर्ता उपाधिलक्षण भोक्ता कर्ण चूत्राधिक विविध पृथक्चे वाजवीया प्राणपनाद्या दैवए अत्र एतेसु चतुर्षु पंचम पंचाण पूर्णम आदिदिचुराद्युग्राहक अधिष्ठान इच्छा द्वेश सुख दुख और ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति का आश्रय शरीर कर्ता उपाधि उपाधिस्वरूप भोक्ता जीव भिन्न भिन्न प्रकार के कारण शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाले स्रोत्रादि अलग अलग बारह करण नाना प्रकार की चेष्टाएँ श्वास प्रश्वास आदि अलग अलग वायु संबंधी क्रियाएं और इन चारों के साथ पांचवा पांच की संख्या को पूर्ण करने वाला कारण देव है अर्थात चक्षु आदि इंद्रियों के अनुग्राहक सूर्यादिदेव हैं वांग, मनोभ कर्म प्रारभते नर न्याय वा विपरीत वा पंचयते तस् हेतव शरीरवांग मनोभी यकर्म ऐत प्रारभते निवर्त नरो न्यायम वा धर्मम धर्म शास्त्रीय विपरीत वशास्त्रीय अधम ये निवीसी चेष्टादि जीवन हेतु तत् पूर्वकृत एव इति कार्यमित न्यायिपरीतो ग्रहणेन गृहीत पंच एथोक्ता तस्य सर्वस्य एव कर्मणों हेतव कारणानि मन वाणी और शरीर से अर्थात इन तीनों के द्वारा मनुष्य जो कुछ न्यायुक्त धर्म में शास्त्री अथवा धर्म विरुद्ध अशास्त्रीय कर्म करता है उन सब के ये उपरयुक्त पांच हेतु यानी कारण है जीवन के लिए जो कुछ आँख खोलने मुन्दने आदि की भी चेष्टाएं की जाती हैं वे भी पहले किए हुए पुण्य और पाप का ही परिणाम है अतः न्याय और विपरीत अन्याय के ग्रहण से ऐसी समस्त चेष्टाओं का भी ग्रहण हो जाता है ननु अधिष्ठानदी ने सर्वकर्माण कारण कथम उच्यते शरीरवांग मनो कर्म कर्म प्रारभते इति पूर्व जबकि अधिष्ठानादि ही समस्त कर्मों के कारण है तब यह कैसे कहा जाता है कि मन वाणी और शरीर से कर्म करता है न एष दोष विधि प्रतिषेधलक्षण कर्म शरीरादि त्रय प्रधानम तथा दर्शन श्रवणादि च जीवन त्रिधा एव चीवनलक्षण त्रिधावत उच्यते शरीरादि आरभते फलकाले अपि भुज्यते इति पंचाण एव हेतुत्व न विरुद्ध्य उत्तर पक्ष यह दोष नहीं है विदित विहित और निषेध रूप सारे कर्म शरीर वाणी और मन इन्हीं तीनों की प्रधानता से होने वाले हैं तथा देखना सुनना आदि जीवन निमित्तक चेष्टाएँ भी उन्हीं कर्मों की अंगभूत है इसलिए समस्त कर्मों को तीन भागों में बाँट ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी शरीर आदि द्वारा कर्म करता है क्योंकि फल भोग के समय भी शरीर आदि प्रधान कारणों द्वारा ही फल फलभोगा जाता है सूत्रांग उपरयुक्त अधिष्ठानादि पांच कारणों की हेतुता ठीक है इसमें विरोध नहीं है त्रव सति कर्ता आत्मा केवल तो यतबुद्धि न स पश्य दुर्मति तत्र इति सति त्रेट प्रकृत संबध्यते एवं सती यथोक् सति कर्मणि तत्र सती सति इति सी दुर्मतिवे हेतु संबध्यते तत्र तेसु आत्मा अन अविदया परकल्य तैयारण कर्मणः अहम् एव कर्ता इति कर्तारम् आत्मनम केवलं शुद्धं तु यह पश्यति अविद्वान् कस्मा वेदांताचार्योपदेश न्याय अकृतबुद्धिवाद असंस्कृतबुद्धिवाद तत्व शब्द प्रकरण से संबंध जोड़ता है ऐसा होने से यानी पहले बतलाए हुए पांच कारणों द्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते हैं इसलिए जो अज्ञानी पुरुष वेदांत और आचार्य के उपदेश द्वारा तथा तर्क द्वारा संस्कृत बुद्धि न होने के कारण उन अधिष्ठानदि पांचों कारणों के साथ अविद्या से आत्मा की एकता मानकर उनके द्वारा किए हुए कर्मों का मैं ही करता हूँ इस प्रकार केवल शुद्ध आत्मा को उन कर्मों का करता समझता है वह वास्तव में कुछ भी नहीं समझता यह अपि देहादि व्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम आत्मान एव कवल कर्ता पश्य असौ अभी अकृतबुद्धि एवं अतः अकृतबुद्धिवाद न स पश्यति आत्मन तत्व कर्मणो तथा आत्मा को शरीराज से अलग मानने वाला भी जो शरीराज से अलग केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है वह भी अकृत बुद्धि ही है अतः बुद्धि होने के कारण वह वा भी वास्तव में आत्मा का या कर्म का तत्व नहीं समझता, यह अभिप्राय है। समस्ता यहामति कुता विपरीता दुष्टा अजस्त्रम जनन-मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता मति अ दुर्मति सश्य अ पश्यन अपि न पश्यति, यथा अभ्रेशु धावस्सु चंद्रम धात यहाने उपविष्ट अनेसु धावस्सु आत्मानम धावंतम इसलिए वह दुर्बुद्धि है जिसकी बुद्धि कुत्सित विपरीत दुष्ट और बारंबार जन्म मरण देने में कारण रूप हो उसे दुर्बुद्धि कहते हैं ऐसा मनुष्य देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता जैसे तिमिर रोग वाला अनेक चंद्र देखता है या जैसे बालक दौड़ते हुए बादलों में चंद्रमा को दौड़ता हुआ देखता है अथवा जैसे पालकी आदि किसी सवारी पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरों के चलने में अपना चलना समझता है वैसे ही उसका समझना है